क्योंकि वैसे वो खाते नहीं है वो कहते हैं हमको भोजन नहीं चाहिए हमको भोजन कराने वाला चाहिए बोला ऐसे बोलते है वो हाँ हाँ हैं वो हाय हाय सिर पीटते हैं हाय हाय अब क्या खाएंगे खिलाने वाला चला गया ऐसे बोलते हैं अब क्या खाएंगे खिलाने वाला चला गया जब खिलाने वाला ही नहीं रहा आंख में आतू आ जा जाए खाते समय बोला अब ये चालीस बरस की जो ग्रंथी पड़ गई न गाठ है जी बिल्कुल चिप्त की गांठ है बोला ये ग्रंथि है ये रोग है है ना? भले शारीरिक रोग मत बोलो ये मानसिक रोग है वो कहते हैं हमको खिलाने वाले, ये ही चीज है ना अपने यहां से खाने के लिए उनको भेजते हैं कभी तो जब ये बात कह दी जाए कि रसोईये ने बनाई है रसोई तो दस गलती उसमें निकाल देंगे कि ये ठंडा हुआ दूध जरा बोले ठंडा है ज्यादा गरम हुआ तो बोले गरम है बोले शक्कर ठीक नहीं है प्लस कुछर निकालेंगे और ये बात बता दी जाए कि दादा ने अपने हाथ से यह तैयार किया है तो चाहे शक्कर हो चाहे ना हो गरम हो चाहे ठंडा हो बोले वाह वाह वाह वाह वाह फ वाह फिर है नहने का अभिप्राय ये मानसिक ग्रंथि पड़ जाती है वो ये कर्तापन और भोक्तापन जो हमारे जीवन में है ना हमने जन्म जन्म से ये पाप किया हमने जन्म जन्म से ये पुण्य किया हमने यूनिवर्सिटी बनाई हमने अस्पताल बनाया है ना? हमने कुआं खुदवाया हमने बावली बनवाई हमने बड़े बड़े कल कारखाने खोले ये हम हम हम जो है ये बिल्कुल मानसिक ग्रंथी है है ना? इसमें कुछ सार नहीं है है ना? ये कर्ता नाम की कोई चीज वस्तुतः पैदा नहीं हुई और भोक्ता नाम की कोई चीज वस्तुतः पैदा न हुई नहीं हुई आ, ना, ना किसी भी विचार से देखें परमार्थ की दृष्टि से तो करता भोगता है ही नहीं असली जो तत्व है उसमें यह हम की गांठ नहीं है वो अच्छा विचार की दृष्टि से हम देखें तो अच्छा आप अगले मिनट में क्या सोचोगे आपको मालूम है कोई बता कौन सी बोले हम चाहेंगे तो ये करेंगे अगले मिनट में आप क्या करोगे बोले तो हमें घड़ी हैं बोले अच्छा घड़ी उठाओगे तो जब घड़ी उठाने की इच्छा होगी तब ना अच्छा घड़ी उठाने की इच्छा तुम्हारे मन में होगी ये तुमको मालूम है, है? क्या नहीं मालूम है तो एक आ एक इच्छा आवेगी और तुम हाथ में घड़ी उठा लोगे है ना तो ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा उसमें तुम्हारा कर्तापन क्या रहा है ना उसमें तुम्हारा कर्तापन क्या रहा उसमें तुम्हारा भोगतापन क्या रहा एक दिन खीर खाते हैं तो कय आती है और एक दिन खीर खाते हैं तो मजा आती है एक दिन एक आदमी से मिलते हैं तो बात मीठी मीठी होती है, है ना एक दिन मिलते हैं तो बिल्कुल मूड बिगड़ जाता है क्या, क्या ही है क्या ये गोविंद ये कर्तापन और भोक्तापन न तो पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है न तो प्रातिभाषिक दृष्टि से बोला और न तो व्यावहारिक दृष्टि से ये एक झूठा आविद्यक मूल तत्व को न समझने के कारण ये अहंकार पैदा हो गया है मैं करता मैं होता और नाराज ये हमारे वेदांती जो होते हैं ना हम कच्चे लोगों की बात कर रहे हैं वो जो कच्चे हैं बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमको तो ज्ञान हो गया हम करता नहीं है लेकिन और सबके सब हमने पाप किया तो कोई बात नहीं क्योंकि हम करता नहीं है लेकिन दूसरा तो करता है न असल में जब तक तुम दूसरे को कर्ता समझोगे तब तक तुम खुद भी कर्ता हो क्योंकि दूसरे के बारे में जो तुम्हारा ख्याल है ना वही अपने बारे में सच्चा होगा ये नहीं कि तुम करतापन से मुक्त हो गए और बाकी सब करता है आत्म सत्य ही ऐसा है आत्मा एक ऐसा सत्य है बोला ऐसी सच्ची चीज है जिसमें न ज्ञानी में न ज्ञानी में न न सुसुक्ति में न स्वप्न में न जागृत में करतापन बिल्कुल झूठा है और भोक्तापन क्या है आ, केवल ज्ञान को ही है न केवल ज्ञान होता है वो हम आपको है बात बताते हैं आप शायद किताब पढ़ के कभी पा लेंगे हम खटाई खाते हैं हम मिठाई खाते हैं खटाई का भोग कर रहे हैं खट्टी चीज का है ना, नींबू अच्छा खाते हैं अच्छा हम मीठी चीज का भोग कर रहे हैं तो हम नमकीन चीज का भोग कर रहे हैं असल में जीव पर ये नमकीन है ये खट्टा है ये मीठा है केवल ऐसा ज्ञान होता है मैं भोग कर रहा हूं नारायण उसमें अभिमान करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश होती नहीं वो तो जी बता देती है कड़वा होता है तो कड़वा बताती है कड़वे पन का ज्ञान ही कड़वे कडवे का भोग है खटाई का ज्ञान ही खटाई का भोग है मिठाई का ज्ञान ही मिठाईपन का भोग है असल में खट्टे विषय की मीठे विषय की नमकीन विषय की पूर्णा हुई उसमें तुम भोगता कहाँ से बन गए बाबा है? कब मैं भोग कर रहा हूं ज्ञान तो विषय को तो प्रकाशित कर रहा है ये दाल भात में मूसर चंद तुम कौन है ना? दाल भात में मूसर चंद है ना? अरे विषय प्रकाशित हो रहा है खट्टा मीठा प्रकाशित हो रहा है और जिह्वा प्रकाशित कर रही है न कड़वा शब्द और मीठा शब्द प्रकाशित हो रहा है और कान से कान के द्वारा आत्मा प्रकाशित कर रहा है उसमें भोक्ता कौन तो असल में न तो कभी न ज्ञानी के न ज्ञानी के है ना? ये वस्तु सत्य है ये वस्तु स्थिति है कि न कशित जाए थे जीवा करता भोक्ता, है ना? संसारी परिचिन्ना है ना? असल में कोई नरक स्वर्ग में जाता नहीं है उसको नरक स्वर्ग की समृद्ध होती है और वो अपने को जाने आने वाला मान बैठता है वो परिच्छि नहीं है अपने में परिच्छिनता की सम्भित होते ख्याल होता है ना मैं परिचिन हूँ ये ख्याल है मैं स्वर्ग नरक पुनर्जन्म में जाने आने वाला हूँ ये ख्याल है मैं करता हूँ ये ख्याल है मैं भोगता हूँ ये ख्याल है बोला इसमें कोई अभिमानी बन करके बैठा हो चैतन्य का ज्ञान का अभिमानी कोई नहीं होता ज्ञान का अगर कोई अभिमानी हो कि मैं ज्ञानी हूं तो वो ज्ञान से प्रकाशित होगा वो दृश्य हो जाएगा वो अपना आत्मा नहीं रहेगा अपना आत्मा को तो दृष्टा ज्ञान मात्र शुद्ध दृषि मात्र है तो न कष्ट जाएते जीव अतएव संभवो्य न विद्यते इसका कोई कारण ही नहीं है संभवोस्य न विद्यते सम्भवत कारणम संभवती अस्मात जिससे ये पैदा हो वो भी नहीं है ये खुद भी खुद तो पैदा नहीं हुआ और इसको पैदा करने वाला कोई दूसरा हो ऐसा भी नहीं है हमारी गोली ये दूसरी बात है ये दूसरी बात क्या है कि हमारा जन्म हुआ इसको कौन जानता है बोले तो मैं जानता हूं तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है है न एक हमारा बाप है शरीर की बात नहीं कर रहे हो ज्ञान स्वरूप की बात कर रहे हो अच्छा हमारा पास में ये किसने जाना बोले हमने जाना कैसे जाना बाबा है ना कई लोग जो है ना मूर्ख जो होते हैं बच्चे जो होते हैं ना एक बच्चे ने अपने बाप से कहा कि पिताजी हम तुमको अपनी शादी में बिल्कुल नहीं बुलाएंगे बुलावेंगे क्यों बेटा क्यों नहीं बुलाओगे बोले तो कि तुमने अपनी शादी में हमको नहीं बुलाया था तो हम कैसे तुमको अपनी शादी में बुलाया संभवोत्ते है ना? अगर आत्मा की मैं की उत्पत्ति हो गए तो उस उत्पत्ति को जानेगा कौन जब आंख नहीं थी जब मन नहीं था जब बुद्धि नहीं थी जब मैं नहीं था तब मैं किसी से पैदा हुआ है न तो पीठ के ओझल अपना पैदा करने वाला हमको पैदा करने वाला कोई है ये बात भी गलत है परोक्ष रूप से हमारा कोई जनक नहीं है और प्रत्यक्ष रूप से मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं मैं संसारी नहीं हूं मैं परिच्छिन्न नहीं हूं अरे दुनिया मालूम पड़ती है और हमको मालूम पड़ती है और मालूम पड़ने के सिवाय दुनिया और कुछ है नहीं है न तो हम स्वयं रज्जू रूप और संसार सर्क रूप हम स्वयं आकाश रूप और ये प्रपंच नीलिमा रूप हम स्वयं स्वप्न रूप और ये प्रपंच स्वप्नूप एक संभव नभव जनक संभवती अस्मद संभव कारण एकदुत्म सत्यम यिन न जायते इसलिए सर्वोत्तम सत्य क्या है सत्या एक तदुत्तम सत्यम और सब व्यावहारिक सत्य हैं और सब पारमार्थिक सत्य है ना देखो और सब व्यावहारिक सत्य हैं और एक अद्वितीय पारमार्थिक सत्य है सत्या नाम अतिम सत्यम इतने व्यावहारिक बोले भाई ये उपाय जो हैं ये सत्य की झूठे अरे झूठे उपाय से भी सच का ज्ञान हो जाता है आपने आपने सुना होगा एक आदमी ने कहानी तो बड़ी मशहूर बंबई में कई बार आपने स्मार्ट के एक आदमी आ, कहीं पानी में देखता था कि कोई हीरा चमक रहा है और जाके ढूंढ़े मारा दिन भर लग गया नहीं मिला और किसी महात्मा ने बताया कि देखो वो पेड़ के ऊपर घोसला है उसमें हीरा है है ना वो प्रतिबिंबित हो रहा है पानी में तो पानी में जो हीरे का आभास था वो झूठा परंतु उसी से पता चलता था कि ऊपर वो पेड़ पर कहा रखा हुआ है, है। एक आदमी के घर में एक बर्तन में पानी रखा हुआ था वो उस पर पड़ गई सूरज की किरण तो चमक गया चमक गया तो उसमें से एक दुहरा प्रकाश निकला और जाके भीत पर जगमग जगमग जगमग होने लगा है ना? अब उसने देखा कि भीत पर प्रकाश ये भला कहां से आया है? ये कहीं बिजली तो जल नहीं रही है ये प्रकाश कहां आया बीच में तो ध्यान दिया तो मालूम पड़ा कि वो जो पानी बर्तन में रखा है वहां से ये हिल रहा हिल रहा है बिल्कुल तो पानी में कहां से आया बोले सूर्य से देखो ना तो भीत पर जो रोशनी वो झूठी है न जो बर्तन में पानी के वो झूठी लेकिन उससे सच्चे प्रकाश की प्रतिपत्ति हो गई कई प्रकार ये जो आंख से हम लोग बाहर देखते हैं ना ये भीत का प्रकाश है वो भीत पर जैसे रोशनी हिलती होना पर्दे पर और बर्तन में जो पानी है ना वो कहाँ है का दिल में है और सूरज कौन है का आत्मा सूर्य ब्रह्म सूर्य उसका प्रतिबिंब उसका आभास मानव हृदय में पड़ रहा हो और यहां से इंद्रियों के द्वारा बाढ़्य विषयों में जा रहा हो लेकिन जब ढूंढने लगे कि हमारी इंद्रियों में ज्ञान कहां से आता है हृदय से आता है हृदय में कहां से आता है तो जो ज्ञान तत्व भरपूर है अद्वय देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है न वही ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो करके हृदय के द्वारा इंद्रियों में दोहरा होकर के और विषयों को प्रकाशित कर रहा है असल में ये एक अद्वय परमात्म तत्व ही है अच्छा अब कल